देखा तुम लोगों ने कितना सटीक मारा साले को विक्रांत इस वक्त अपनी टीम के साथ हॉस्पिटल के के किसी वेटिंग रूम में बैठा हुआ था और वहां वो और वो अनुष्का हर्षित साथ बातचीत कर रहा था वो अपनी अचीवमेंट पर बहुत खुश नजर आ रहा था और खुद ही अपनी तारीफ किए जा रहा था देखा तुम लोगों ने ये होता है एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस और मेरे दिमाग का कमल पकड़ लिया राले को <laughs> विक्रांत के द्वारा किए गए अटैक का शिकार होने के बाद कुलदीप को अभी हॉस्पिटल में डॉक्टर की देखरेख में रखा गया था क्योंकि वो खुद पुलिसिया डिपार्टमेंट का ही आदमी था ऐसे में उस पर नजर रखने के लिए 10-12 पुलिस वाले उसके वार्ड के बाहर मौजूद थे ये सब लोग कुलदीप के होश में आने का इंतजार कर रहे थे एक बार जैसे ही वो होश में आ जाता है तुरंत ही पुलिस उसे इंटेरोगेट करना शुरू कर देगी लेकिन विक्रांत ने उसके ऊपर जिस तरीके से प्रहार किया था उसे देखते हुए तो यही लग रहा था कि अभी जल्दी उसे होश नहीं आने वाला है सर मुझे मुझे अभी तक नहीं समझ आ रहा है कि आपको कैसे पता लगा कि कुलदीप यहां पर आने वाला है हर्षित ने कंफ्यूज होते हुए विक्रांत से सवाल किया <laughs> अरे मुझे पता था कि वो सला अब हगने के लिए इधर ही आएगा विक्रांत ने जोश जोश में ना जाने क्या बोल दिया खुद उसे भी अपनी बात का मतलब समझ नहीं आ रहा था हाँ, अनुष्का ने विक्रांत की तरफ देखते हुए अजीब सा मुंह बनाया मेहनत करोगा <laughs> विक्रांत ने फिर से अपने मुंह मिया मिट्टू बनना शुरू कर दिया फिर उसने आगे बोलते हुए कहा तुम लोगों में पिछली रात देखा ही था जब मैंने उन दोनों क्रिमिनल का पीछा करके उन्हें अरेस्ट किया था तब ये कुलदीप असल मायने में वहां पर उन लोगों को बचाने के लिए थोड़ी ना पहुंचा था वो उन दोनों को ठिकाने लगाने की नीयत से वहां पहुंचा था समझे अब बताओ तुम लोगों को इससे क्या समझ आ रहा है? हम्म हर्षित ने सबसे पहले अनुमान लगाते हुए कहा हो सकता है कि कुलदीप ये ना चाहता हो कि ये दोनों क्रिमिनल्स पुलिस के हाथ लगे क्योंकि अगर ये पुलिस के हाथ लग गए तो फिर कुलदीप की आइडेंटिटी बाहर आ जाती नहीं ऐसा नहीं है अनुष्का ने हर्षित की बातों से असहमति जताते हुए कहा यह बात कुलदीप तक को भी पता रही होगी कि आज नहीं तो कल पुलिस को उसके बारे में पता लग ही जाएगा और उसकी आइडेंटिटी तो बाहर आएगी ही तो मुझे नहीं लगता कि वो सिर्फ अपनी आईडेंटिटी छुपाने के लिए ही उन लोगों को मारने की कोशिश करेगा मुझे तो लग रहा है की इसके पीछे कोई और ही कारण है सही बात विक्रांत ने अनुष्का की तरफ देख अपना अंगूठा उठा दिया फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा मुझे भी यही लग रहा है इनफेक्ट मुझे तो लगता है कि कुलदीप भी इस केस में सिर्फ एक मोहरा है उसे सिर्फ उन प्रोफेशनल किलर्स पर नजर रखने के लिए रखा गया है इस पूरे खेल का खिलाड़ी तो कोई और ही है कोई और लेकिन फिर कौन हो सकता है हर्षित ने अपनी भुआ टेढ़ी करते हुए कहा दरअसल ये केस थोड़ा कॉम्प्लीकेटेड है इसमें कई सारे बदले लिए जा रहे हैं फिर विकांत ने थोड़ा साफ शब्दों में हर्षित और अनुष्का को समझाते हुए कहा ऊपर ऊपर से देखो तो यही लग रहा है कि कुलदीप ने इन प्रोफेशनल किलर्स को इसलिए हायर किया है ताकि वो प्रोफेसर खुराना के साथ हुए अन्याय का बदला ले सके लेकिन असली वजह कुछ और है वो प्रोफेसर खुराना के बहाने से ये सब इसलिए कर रहा था क्योंकि वो इंटरनेशनल मार्केट में मेडिकोर फार्मा के स्टॉक प्राइस को गिराना चाहता है ताकि वो स्टॉक प्राइस क्रैश करने की न्यूज पहले ही बार कर सके और इलीगल तरीके से पैसे बना सके विक्रांत ने आगे बोलते हुए कहा लेकिन वहाँ सी फोर बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया मशीन गन एडवांस सीसीटीवी कैमरे ये सब देखते हुए मुझे तो यही लग रहा है कि सिर्फ कुलदीप और उसके साथियों की बस की बात नहीं थी कि वो ये सब अफोर्ड कर सकें। ये सब अकेले उन लोगों से नहीं होने वाला है क्योंकि बात इंटरनेशनल स्टॉक प्राइस की है ऐसे में मुझे जहां तक लग रहा है की इसमें कोई फॉरन का आदमी भी इन्वॉल्व है वाकई में ऐसा हो भी सकता है क्या ये सब तो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट लग रही है हर्षित ने कंफ्यूज होते हुए कहा यह कोई मूवी नहीं है अनुष्का ने आगे बोलते हुए कहा तुम खुद देखो ये कुलदीप और उसके आदमी कितने भी लोगों को मार रहे थे उससे उनकी कोई कमाई नहीं हो रही थी और खुद देखो उनके पास कितने एडवांस वेपन थे इतने एडवांस वेपन तो पुलिस फोर्स के पास भी नहीं है उनका कम्युनिकेशन इक्विपमेंट भी बहुत एडवांस था तो इसीलिए मुझे भी यही लग रहा है कि कुलदीप बस एक काम करने वाला प्यादा है असली मास्टरमाइंड तो कोई और ही है हम्म, विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा और मुझे तो ये भी लग रहा है कि जो आदमी इस केस का मास्टरमाइंड है वो बहुत ही खतरनाक है क्योंकि जिस तरह से उसके आदमी अटैक कर रहे हैं, और मौका पड़ने पर खुद की भी जान देने को तैयार दिख रहे हैं, उसे देखते हुए मामले की गंभीरता को समझा जा सकता है ये लोग सुसाइड कर रहे है लेकिन किसी भी हालत में पुलिस के हाथ नहीं लगना चाहते वरना इनका सीक्रेट बाहर आ जाएगा ने फिर हल्की सांस छोड़ते हुए कहा, के के घर रूम नंबर छ सौ छ में वहां भी वो किलर्स मरने और मारने पर उतारू थे उसके बाद ये मंगल और बी एमडब्ल्यू का ड्राइवर ये भी ऐसे ही थे अब तुम लोग इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि इन लोगों को कैसे तैयार किया गया होगा इस वक्त यहाँ और मौजूद अन्य पुलिस वाले भी विक्रांत की बातें बड़ी ध्यान से सुन रहे थे अंत में विक्रांत ने सब कुछ एक साथ करते हुए कहास्पिटल तो आकर बचे हुए उन दोनों क्रिमिनल्स को मारने की कोशिश करेगा उसने किया भी ऐसे ही पहले उसने पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए फ्लाइट टिकट बुक किया उसने सोचा की पुलिस फोर्स उसे एयरपोर्ट पर जाकर ढूंढेगी और तब तक वो यहाँ हॉस्पिटल में जाकर अपना काम खत्म कर देगा वाह का खुला का मुंह खुला खुला रह गया। सर सर मेरे तो खड़े हो गए। कुलदीप अपने साथ और गन दोनों लेकर आया हुआ था। फिर भी आपने एक सेकंड में उसका काम तमाम कर दिया मुझे तो सोच सोच के ही डर लग रहा है अगर गलती से बॉम्ब फट गया होता तो हे बेटा इसीलिए तो मैं तुम्हारा बॉस हूँ बताया था ना एक्सपीरियंस <laughs> फिर विक्रांत ने आगे कहा जब तुमने मुझे बताया ना कि पुलिस को कुलदीप के घर से फ्लाइट का टिकट मिला है और पुलिस टीम इस वक्त एयरपोर्ट पर उसे ढूंढने गई है तो फिर तुरंत ही मुझे लग गया कि कुलदीप डबल गेम खेल रहा है वो दिखा कहीं और रहा है लेकिन कटेगा कहीं और और फिर मुझे तुरंत लग गया कि वो इस वक्त सिर्फ तीन ही काम कर सकता है पहले तो वो उस मेडिसिन को गायब करके सबूत मिटाने की कोशिश कर सकता है जो कि रूही के पास से मिली थी इसीलिए मैंने पहले ही हर्ष को वहां पर भेज दिया था ताकि वहां कुछ गड़बड़ न होने पाए फिर विक्रांत ने हर्षित को इशारा करते हुए कहा तुम अब हर्ष को इन्फॉर्म कर दो कि वापस आ जाए अब सब ठीक है और फिर दूसरा काम वो ये कर सकता था कि यहां हॉस्पिटल में आकर वो इन दोनों क्रिमिनल्स को मार सकता है ताकि उसके खिलाफ जितने भी सबूत थे वो सब खत्म हो जाएं। इसलिए मैं खुद यहां पर आकर बैठा हुआ हूं और तीसरा तीसरा क्या हो सकता है अनुष्का ने क्यूरियस होते हुए सवाल किया तीसरा तीसरा यह हो सकता था कि मेडिको फार्मा के भीतर जा सकता था वहां पर वो किसी के ऊपर अटैक कर सकता था वहां पर वो मेडिकोर फार्मा के किसी सीनियर अधिकारी का मर्डर करने वाला था ताकि कंपनी के शेयर लगातार गिरते रहें और उसके मालिक का फायदा होता रहे तो फिर आपने वहाँ पर किसको भेजा है कौन है वहां पर हर सवाल किया किसी को नहीं वहाँ मैंने किसी को नहीं भेजा क्योंकि मेडिकोर फार्मा में इतने ज्यादा एम्प्लॉ हैं तो वहां पर तो किसके ऊपर अटैक करेगा और किसे मारेगा कुछ खबर नहीं और अगर वहाँ पर मैं तो सिक्योरिटी इसलिए मुझे पूरा अंदाजा था की कुलदीप यही आएगा इसीलिए मैं खुद यहाँ पर आया हुआ था लेकिन लेकिन आपको ये कैसे पता लगा कि यहां की कुलदीप यहाँ पर डॉक्टर के यूनिफॉर्म में आने वाला है आपने उसे कैसे पहचाना हर्षि ने फिर से सवाल किया हे यहाँ तो मैंने सोच रखा था जो कोई भी अपना चेहरा छुपाकर वार्ड के आसपास दिखाई पड़ेगा मैं उसे तुरंत बेहोश कर, कर दूंगा फिर चाहे वो कोई जेंट्स हो या मैं किसी को भी नहीं छोड़ने वाला था विक्रांत ने हल्की सांस छोड़ते हुए कहा अब इतने क्रिटिकल कंडीशन में आ चुके थे कातिल को पकड़ने के लिए दो चार लोगों का ख्याल होना भी कोई बड़ी बात नहीं थी सो मैंने कुलदीप के चक्कर में दो चार और को भी सुल दिया अनुष्का और हर्षित एक दूसरे की नजरों को ध्यान से देखने लगी कुलदीप को मारने से पहले विक्रांत दो निर्दोष लोगों को भी घायल कर चुका था और अभी तक उन दोनों को होश नहीं आया हुआ था हालांकि विक्रांत की बात सही थी कुलदीप जैसे शातिर और खतरनाक मुजरिम को पकड़ने के लिए एक दो निर्दोष भी घायल हो जाते हैं तो भी कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पर उसका पकड़ा जाना बहुत जरूरी था क्यूँकी उसके पास बॉम्ब और गन जैसे खतरनाक हथियार थे और अगर गलती से बम फट जाता तो फिर ना जाने कितने लोग वहां पर अपनी जान गवा देते सही हैं ना मैंने विक्रांत ने अपनी भुआ टेढ़ी करते हुए कहा अच्छा हर्षित जब तुम केस की रिपोर्ट बनाकर हेड ऑफिस सेंड करना तो उसमें साफ साफ लिख देना कि टीम लीडर विक्रांत बहुत ही तेज बहादुर इंटेलिजेंट ड्यूटीफुल ऑफिसर है और और भी दो चार अच्छे अच्छे शब्द जोड़ देना विक्रांत की बेशर्मी देखकर वहां खड़े पुलिस वाले उसे बड़ी अजीब सी नजरों से देखने लगे सर सर सर एक बुरी खबर है बहुत बुरी अचानक से एक पुलिस वाला तेज तेज चिल्लाते हुए विक्रांत की तरफ भागा चला रहा था वो रूही रूही फिर से भाग गई हाँ सला ये लड़की अभी तो मैं खुद को इंटेलिजेंट बता रहा था और अब शेठ यार विक्रांत ने अपना माथा पकड़ लिया